पत्रावली 531 सौ इकतीस को लिखित मठ बेलुड़ सात सितंबर 1901 प्रिय निवेदिता हम सभी तत्कालिक आवेश में मग्न रहते हैं खासकर इस कार्य में हम उसी रूप से संलग्न हैं मैं कार्य के आवेश को दबाए रखना चाहता हूं किंतु कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके फलस्वरूप वह स्वयं ही उछल उठता है और इसीलिए तुम यह देख रही हो कि चिंतन स्मरण लेखन और भी जाने कितना सब किया जा रहा है वर्षा के बारे में कहना पड़ेगा कि अब पूरे जोर से आक्रमण शुरू हो गया है दिन रात प्रबल वेग से जल बरस रहा है जहाँ देखो वहाँ वर्षा ही वर्षा है नदियाँ बढ़कर अपने दोनों तटों को प्लावित कर रही है तालाब सरोवर सभी जल से परिपूर्ण उठे हैं वर्षा होने पर मठ के अंदर जो जल रुक जाता है उसे निकालने के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है इस कार्य में कुछ हाथ बांट कर, कर अभी अभी मैं लौट रहा हूँ किसी किसी स्थल पर कई फुट तक जल भर जाता है मेरा विशाल का सारस तथा हंस हंसने सभी पूर्ण आनंद में विभोर हैं मेरा पाला हुआ कृष्णसार मृग मठ से भाग गया था और उसे ढूंढ निकालने में कई दिन तक हम लोगों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी थी एक हंसी दुर्भाग्यवश कल मर गई प्राय एक सप्ताह से उसे श्वास लेने में कष्ट का अनुभव हो रहा था इन स्थितियों को देखकर हमारे एक वृद्ध रसिक साधु कह रहे थे महाशय जी इस कलिकाल में जब सर्दी तथा वर्षा से हंस को जुकाम हो जाता है और मेढक को भी छीक आने लगती है तो फिर इस युग में जीवित रहना निर्थक ही है एक राजहंसी के पंख झड़ रहे थे उसका कोई प्रतिकार मालूम न होने के कारण एक पात्र में कुछ जल के साथ थोड़ा सा कार्बोलिक एसिड मिलाकर उसमें कुछ मिनट के लिए उसे इसलिए छोड़ दिया गया था कि या तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो उठेगी अथवा समाप्त हो जाएगी परंतु वह अब ठीक है त्वरीय विवेकानंद 532 श्री एम एन बनर्जी को लिखित मठ बेलोड़ हावड़ा 7 सितंबर 1901 सौ एक स्नेहा ब्रह्मानंद तथा अन्यन्हीं की राय जानना आवश्यक प्रतीत होने के कारण एवं उन लोगों के कलकत्ते में रहने के कारण तुम्हारे अंतिम पत्र के जवाब देने में देरी हुई पूरे एक वर्ष के लिए मकान लेने का विषय सोच समझकर निश्चित करना होगा इधर जैसे इस महीने बेलोड़ में मलेरिया होने का डर है उसी प्रकार कलकत्ते में भी प्लेग का भय है फिर भी यदि कोई गांव के भीतरी भाग में न जाने के प्रति सचेत रहे तो वह मलेरिया से बच सकता है क्योंकि नदी के किनारे पर मलेरिया बिल्कुल नहीं है अभी तक नदी के किनारे पर प्लेग नहीं फैला है और प्लेग के आक्रमण के समय इस गांव में उपलब्ध सभी स्थान मारवाड़ियों से भर जाते हैं इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक तुम कितना किराया दे सकते हो उसका उल्लेख करना आवश्यक है तब कहीं हम तदनुसार मकान की तलाश कर सकते हैं और दूसरा उपाय यह है कि कलकत्ते का मकान ले लिया जाए मैं स्वयं हिमानों कलकत्ते में विदेशी बन चुका हूँ किंतु और लोग तुम्हारी पसंद के अनुसार मकान की तलाश कर देंगे जितना शीघ्र हो सके निम्नलिखित दोनों विषयों से मैं तुम्हारा विचार ज्ञात होते ही हम लोग तुम्हारे लिए मकान तलाश कर देंगे पहला पूजनिया माताजी जी बेलूर रहना चाहती हैं अथवा कलकत्ते में दूसरा यदि कलकत्ता रहना पसंद हो तो कहाँ तक किराया देना अभिष्ट है एवं किस मोहल्ले में रहना उनके लिए उपयुक्त होगा तुम्हारा जवाब मिलते ही शीघ्र यह कार्य सम्पन्न हो जाएगा मेरा हार्दिक स्नेह तथा शुभा शुभकामना जानना धोदी विवेकानंद पुनश्च हम लोग यहाँ पर कुशलतापूर्वक हैं मोती एक सप्ताह तक कलकत्ते में रहकर वापस आ चुका है गत तीन दिनों से यहाँ पर दिन रात वर्षा हो रही है हमारी दो गायों के बछड़े हुए हैं विवेकानंद पाँच सौ तैंतीस कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित मठ बेलुड़ हावड़ा आठ नवंबर उन्नीस प्रिय जो अवेटमेंट कमी शब्द की व्याख्या के साथ जो पत्र भेजा जा चुका है वह निश्चय ही अब तक तुम्हें मिल गया होगा मैंने न तो स्वयं वह पत्र ही लिखा है और न तार ही भेजा है मैं उस समय इतना अधिक अस्वस्थ था कि उन दोनों में से किसी भी कार्य को करना मेरे लिए संभव नहीं था पूर्वी बंगाल का भ्रमण करके लौटने के बाद से ही मैं निरंतर बीमार जैसा हूँ इसके अलावा दृष्टि घट जाने के कारण मेरी हालत पहले से भी खराब है इन बातों को मैं लिखना नहीं चाहता किंतु मैं यह देख रहा हूं कि कुछ लोग पूरा विवरण जानना चाहते हैं अस्तु तुम अपने जापानी मित्रों को लेकर आ रही हो इस समाचार से मुझे खुशी हुई है मैं अपने सामर्थ्य सामर्थ्यानुसार उन लोगों का आदर आतिथ्य करूंगा। उस समय मद्रास में रहने की मेरी विशेष संभावना है आगामी सप्ताह में कलकत्ता छोड़ देने का मेरा विचार है एवं क्रमशः दक्षिण की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ तुम्हारे जापानी मित्रों के साथ उड़ीसा के मंदिरों को देखना मेरे लिए संभव होगा या नहीं यह मैं नहीं जानता हूँ मैंने मिलेक्षों का भोजन किया है अतः वे लोग मुझे मंदिर में जाने देंगे अथवा नहीं यह मैं नहीं जानता लॉर्ड करजन को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था अस्तु तो फिर भी तुम्हारे मित्रों के लिए जहाँ तक मुझसे सहायता हो सकती है मैं करने को सदैव प्रस्तुत हूँ कुमारी मूलर कलकत्ते में है यद्यपि वे हम लोगों से नहीं मिली है सतत स्नेहशील त्वीय विवेकानंद पाँच सौ चौंतीस स्वामी स्वरूपानंद को लिखित गोपाललाल विला वाराणसी छावनी नौ फरवरी 1902 प्रिय स्वरूप चारू के पत्र के उत्तर में उससे कहना कि ब्रह्मसूत्र का यह स्वयं अध्ययन करें उसका यह कहने से क्या अभिप्राय है कि ब्रह्मसूत्रों में बौद्ध मत का संकेत है निश्चय ही उसका मतलब भाष्य से होगा होना चाहिए और शंकराचार्य केवल अंतिम भाष्यकार थे हाँ बौद्ध साहित्य में भी वेदांत का कहीं कहीं उत्लेख है और बौद्धों का महायान मत अद्वैतवादी भी है अमर सिंह नाम के एक बौद्ध ने बुद्ध के नामों में अद्वैतवादी का नाम क्यों दिया था चारू लिखता है कि ब्रह्म शब्द उपनिषद में नहीं आता है वाह बौद्ध धर्म के दोनों मतों में मैं महायान को अधिक प्राचीन मानता हूँ माया का सिद्धांत रिक्त संहिता के समान प्राचीन है श्वेताशुतर उपनिषद में माया शब्द का प्रयोग है जो प्रकृति से विकसित हुआ है इस उपनिषद को कम से कम मैं बौद्ध धर्म से प्राचीन मानता हूँ बौद्ध धर्म के विषय में मुझे कुछ दिनों से बहुत सा ज्ञान हुआ है मैं इसका प्रमाण देने को तैयार हूँ कि पहला शिव उपासना अनेक रूपों में बौद्ध मत से पहले स्थापित थी और बौद्धों ने शैवों के तीर्थ स्थलों को लेने का प्रयत्न किया परंतु असफल होने पर उन्होंने उन्हीं के निकट नए स्थान बनाए जैसे कि बौध और सारनाथ में पाए जाते हैं दूसरा अग्निपुराण में गयासुर की कथा का बुद्ध से संबंध नहीं है जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र लाल मानते हैं परंतु उसका संबंध केवल पहले से ही वर्तमान एक कथा से है तीसरा बुद्ध देव गया शीर्ष पर्वत पर रहने गए इससे यह प्रमाण मिलता है कि वह स्थान पहले से ही था चौथा गया पहले से ही पूर्वजों की उपासना का स्थान बन चुका था और बौद्धों ने अपनी चरण चिन्ह उपासना में हिंदुओं का अनुकरण किया है पांचवा प्राचीन से प्राचीन पुस्तकें भी यह प्रमाणित करती हैं कि वाराणसी शिव पूजा का बड़ा स्थान था आदि आदि बौद्ध गया से और बौद्ध साहित्य से मैंने बहुत सी नई बातें जानी हैं चारों से कहना कि वह स्वयं पढ़े तथा मूर्खतापूर्ण मतों से प्रभावित न हो मैं यहां वाराणसी में अच्छा हूं और याद यदि मेरा इसी प्रकार स्वास्थ्य सुधरता जाएगा तो मुझे बड़ा लाभ होगा बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के संबंध के विषय में मेरे विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उन विचारों को निश्चित रूप देने के लिए कदाचित मैं जीवित न रहूँ परंतु उसकी कार्य का संकेत मैं छोड़ जाऊँगा और तुम्हें तथा तुम्हारे भ्रातृगणों को उस पर काम करना होगा आशीर्वाद और प्रेम पूर्वक तुम्हारा विवेकानंद 535 श्रीमती ओली बुल को लिखित गोपाल लाल विला वाराणसी छावनी 10 फरवरी 1902 प्रिय श्रीमती बुल आपका और पुत्री का एक बार पुनः भारत भूमि पर स्वागत है मद्रास जनरल की एक प्रति जो मुझे जो की कृपा से प्राप्त हुई उससे मैं अत्यंत हर्षित हूं जो स्वागत निवेदिता का मद्रास में हुआ वह निवेदिता और मद्रास दोनों ही के लिए हितकर था उसका भाषण निश्चय ही बड़ा सुंदर रहा मैं आशा करता हूं कि आप और निवेदिता भी इतनी लंबी यात्रा के पश्चात पूरी तरह विश्राम कर रही होंगी मेरी बड़ी इच्छा है कि आप कुछ घंटों के लिए पश्चिमी कलकत्ता के कुछ गाँव में जाएँ और वहीं वहाँ लकड़ी बाँस बेत अभ्रक तथा घास फूस आदि से निर्मित पुराने किस्म के बंगाली मकानों को देखें वास्तव में ये ही बंगला कहलाए बंगला कहलाए जाने के अधिकारी हैं जो अत्यंत कलापूर्ण होते हैं किंतु आह आजकल तो यह नाम बंगला हर किसी के गंदे संदे घृणित मकान को देकर उस नाम का मजाक बना दिया गया है पुराने जमाने में जो कोई भी महल बनवाता तो अतिथि सत्कार के लिए इस प्रकार का एक बंगला अवश्य बनवाता था इसकी निर्माण कला अब विनट होती जा रही है काशमय निवेदता की सारी पाठशाला ही इस शैली में बनवा सकता फिर भी इस तरह के जो दो एक नमूने शेष बचे हैं उन्हें देखकर कर सुख होता है ब्रह्मानंद सब प्रबंध कर देगा आपको केवल कुछ घंटों की यात्रा भर करनी रहेगी श्री कोकाकुरा अपने अल्पकालीन दौरे पर निकल पड़े हैं वे आगरा ग्वालियर अजंता एलोरा चित्तौड़ उदयपुर जयपुर और दिल्ली आदि जगहें जाना चाहते हैं बनारस का एक अत्यंत सुशिक्षित धनाढ़्य युवक जिसके पिता से हमारी पुरानी मित्रता थी कल इस नगर में वापस आ गए हैं उनकी कला में विशेष रुचि है और नष्ट प्राय भारतीय कला के पुनरुत्थान के सदुद्देश्य से बहुत सा कर रहे हैं वे श्री ओकाकुरा के साथ जाने के पश्चात ही मुझसे मिलने आए भारत की कला जो कुछ भी शेष रह गई है उसका श्री ओकाकुरा को दर्शन कराने के लिए ये ही उपयुक्त व्यक्ति है और मुझे विश्वास है उनके सुझावों से श्री ओकाकुरा लाभान्वित होंगे अभी ही श्री ओकाकुरा ने टेरा कोटा की एक सुराही यहाँ से प्राप्त की है जिसे नौकर इस्तेमाल कर रहे थे उसके गठन और उनकी मुद्रांकित डिजाइन पर वे मुग्ध रह गए किंतु चूंकि वह सुराही मिट्टी की थी और यात्रा में उसके टूट जाने का भय था अतः उन्होंने मुझसे उसे पीतल में ढलवा देने को कहा मैं तो किंग कर्तव्य मूर् था कि क्या करूं? कुछ घंटे बाद तभी यह युवक आए और न केवल उन्होंने इस कार्य को करने का जिम्मा ले लिया वरन मुझे ऐसे सैकड़ों मुद्रांकित टेराकोटा भी दिखाए जो श्री ओका कुरा वाले से असंख्य गुना श्रेष्ठ है उन्होंने उस अद्भुत प्राचीन शैली के पुराने चित्रों को सिखाने का भी प्रस्ताव रखा वाराणसी में केवल एक परिवार ऐसा बचा है जो अब भी उस प्राचीन शैली में चित्र बना सकता है उनमें से एक ने तो मटर के एक दाने पर आखेट का संपूर्ण दृश्य ही चित्रित कर डाला है जो बारीकी और क्रियांकन में पूर्णतः निर्दोष है मुझे आशा है कि लौटते समय ओकाकुरा इस नगर में आएंगे और इन भद्रपुरुष के अतिथि बनकर भारत के कलाव कलावशेषों का दर्शन करेंगे निरंजन भी श्री ओकाकुरा के साथ गया है और एक जापानी होने से किसी मंदिर में आने जाने से उसे कोई मना नहीं करता ऐसा प्रतीत होता है जैसे तिब्बती और दूसरे उत्तर प्रांतीय बौद्ध शिव की उपासना के लिए यहाँ बराबर आते रहे हैं यहाँ वालों ने उसे शिवलिंग का स्पर्श करने तथा पूजा आदि करने की अनुमति दे दी थी श्रीमती एनिवेसेंट ने भी ऐसी ही चेष्टा एक बार की थी पर बेचारी उन्हें मंदिर के प्रांगण तक में प्रवेश नहीं करने दिया गया यद्यपि उन्होंने जूते उतार दिए थे और साड़ी पहनकर पुरोहितों को चरणों की धूली भी माथे लगा चुकी थी बौद्ध हमारे यहाँ के किसी भी बड़े मंदिर में अहिंदू नहीं समझे जाते मेरा कार्यक्रम कोई निश्चित नहीं है मैं बहुत शीघ्र ही यह स्थान बदल सकता हूँ शिवानंद और लड़के आप सबको अपना स्नेह आदर प्रेषित करते हैं चिर स्नेहाब्ध विवेकानंद